तो, जस्वीतम ओम शांति शांति शांति दिवस है कारक नी सर्पक स नौ सवीवाजस्वीना मित्र सै ओम शांति शांति शांति तो प्रसिद्ध दस उपनिषदों में कठोपनिषद स्थान पर है तो जैसे ईसावास उपनिषद नाम क्यों पड़ा क्योंकि क्यूँकी ईसावासम इस प्रकार आरम्भ था केनोपनिषद नाम क्यों हुआ केने, केने सितम? <laughs> केन शब्द के आरोप आरंभ होने के कारण केनोपनिषद नाम होता है ईसावास शब्द से आरंभ होने के कारण ईसावासी उपनिषद नाम होता है इसका कठोपनिषद नाम क्यों है क्यूँकी ये कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा के अंतर्गत है की कट तो है कठ या कट का आया। कट का आया के अंतर्गत आने वाला है। और कट ही नाम क्या नाम है, है? इसलिए इसको काठकोपनिषद भी कहते हैं दो नाम है कठोपनिषद और काठकोपनिषद <laughs> तो इस प्रस्तुत कठोपनिषद में दो अध्याय हैं कितने अध्याय है? दो और प्रत्येक अध्याय में तीन तीन उवलिया है तीन तीन और संपूर्ण उपनिषद की मंत्र संख्या 120 है और ये उपनिषद एक आख्यायिका रूप है आख्यायिका का तो मतलब एक कहानी है ना एक आख्यायिका रूप है आख्यायिका में क्या होता है कोई कथा का संवाद प्रदर्शित किया जाता है है ना तो कथा के संवाद को प्रदर्शित करके उसके द्वारा विषय का निरूपण करना आख्यायिका कहलाता है तो अब यहाँ पर आप देखिए शांति पाठ इसका ओम सहनावतु नाव तु सह घन तू सा नियम करवा बही तेजस्वी नावी शांति शांति शांति लगाइए तो यहाँ पर सह है ना यहाँ पर अच्छेद अलग अलग पद मान लिया स और हा को तो विच्छेद क्या होगा सह क्या होगा सह हा हालाकि सह भी लोग करते हैं स सा मतलब सात साथ ऐसा भी ये करते हैं है ना पर क्या विच्छेद मान लिया गया सह हा नौ अवतु और इसके बाद नौ अभी अस्तु तेजस्वी तेजस्वी नौतम मां लगाइए कहाँ पर कहा? स सह मतलब पदच्छेद अलग अलग करेंगे ना वो विसर का हो गया संधि हो गई है ना संधि हो गई है मतलब ये हो नी, नी, हा, अव्वे नहीं हा अव्यपद हा अव्यपद अन्वय देख ना तो फिर हा सह नौ अवतु हा सह नौ अवतु हा सह नौ सीरियम करवा करवावहि नौ अदीतम तेजस्वी नौ अदीतम तेजस्वी मा अब विना हा कर्त क्या होता है प्रसिद्ध सर्त वह हुआ, हुआ कौन परमात्मा hmm. तो प्रसिद्ध परमात्मा प्रसिद्ध वेदांत वेद परमात्मा प्रसिद्ध वेदांत वेद्य परमात्मा नौ करते हम दोनों प्रसंगानुसार कौन शिष्य और आचार्य शिष्य और उपनिषद का अध्ययता और उपनिषद का उपदेशक ठीक है वही शिष्य और आचार्य वेद प्रसिद्ध वेदांत वेद परमात्मा नौ कक्षा हम दोनों गुरु और शिष्य की रक्षा करे गुरु और शिष्य की रक्षा करे रक्षा करे तो वास्तव में रक्षा कैसे है यदि परमात्मा साक्षात्कार न हो तो फिर एक योनि से दूसरी योनि में जाना संसार में भटकना होता है तो संसार में भटकना एक योनी से दूसरी योनी में गिरना एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे में गिरना ये रक्षा है क्या रक्षा नहीं है ना? नहीं। संसार में चक्कर काटना दुखी होना तो रक्षा नहीं है नहीं। नहीं। तो रक्षा करें कैसे रक्षा करें स्व स्वरूप के साक्षात्कार द्वारा स्वस्वरूप के कौन रक्षा करें तो परमात्वरूप के साक्षात्कार से ही रक्षा होती है की वेदांत वेद प्रसिद्ध परमात्मा हम दोनों शिष्य और आचार्य की स्वरूप के साक्षात्कार द्वारा रक्षा करेंगे ठीक है <Costa hoş> और यदि सह को एक पद मानना है तो फिर किसका ध्यान करना पड़ेगा परमात्मा का की परमात्मा गुरु और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करें ऐसा भी हो जाएगा गुरु और शिष्य दोनों की दो तो, तो परमात्मा का ध्यान करना पड़ेगा ऐसे परमात्मा का ध्यान नहीं करना पड़ेगा ठीक है <adventurous videos> और देखना हा सह नव बनक हा कर्थ क्या प्रसिद्ध सा परमात्मा नव कर्थ अवयो हो प्रसिद्ध परमात्मा हम दोनों का पालन करे हम दोनों का पालन। तो पालन करे तो कैसे पालन करे खिला करके तो क्या है कि पालन करना क्या है पशु का भी तो पशु पक्षियों का भी तो पालन होता है ना तो कैसे पालन करे ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति से ब्रह्म विद्या की कि ब्रह्म विद्या की, की निष्पत्ति से पालन करे तो ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति से पालन यहाँ पर पालन और स्वास्थ्य रूप के साक्षात्कार द्वारा जो रक्षा है वो सदा के लिए आगे के लिए भी है ना पालन यहाँ के लिए रक्षा सदा के लिए कि प्रसिद्ध परमात्मा हम दोनों का हम दोनों का ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति से पालन करें तो क्या हो गया हा सह नीर वही सहते सा साथ, साथ साथ वीरियम करते सामर्थ्यम की हम दोनों सात सात सामर्थ्य को करें हम दोनों सात सात सामर्थ्य को करे साथ सामर्थ्य को करें है ना तो किसके सामर्थ्य को विद्या के सामर्थ्य को करें विद्या के और कैसे नियम पूर्वक ब्रह्म विद्या के आदान प्रदान से नियम पूर्वक जो नियम है ना उपनिषद के अध्ययन के है ना यम नियम का पालन करना समम का पालन करना निग्रह करना पता है ही श्रद्धा सेवा जैसा शास्त्र विधान करता है वैसा तो लगाइए नियम पूर्वक ब्रह्म विद्या के आदान प्रदान से हम दोनों साथ साथ विद्या के सामर्थ्य को करें विद्या के सामर्थ्य को करें किसके किसको करें विद्या से सामर्थ्य हाँ विद्या से सामर्थ्य को करें ध्यान देना नियम पूर्वक विद्या जो ली जाएगी और नियम पूर्वक जो विद्या दी जाएगी तो नियम पूर्वक जो विद्या ली गई है तो वही फल देने में समर्थ होती है वही विद्या फल देने में समर्थ कौन सी विद्या जो नियम पूर्वक विद्या ली जाएगी वही फल देने में समर्थ होगी तो उसका विद्या का सामर्थ्य कब आएगा जब हम उसको नियम पूर्वक लेंगे और नियम का अतिक्रमण करके विद्या एक तो लोग ले नहीं पाते हैं पाठ छूटता है और यदि ले भी लिया तो क्या जीवन में काम नहीं आती जीवन में शांति नहीं होती तभी यह देखा जाता है कि गैर पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों लो, की अपेक्षा अच्छे होते हैं नियम पूर्वक विद्या ना लेने से विद्या में वो सामर्थ्य नहीं आता है इसलिए क्या है उनको शांति नहीं मिल पाती है बहुत अशांति बने रहते हैं विदान के प्रमुख उसको मैं पढ़ता वो तो बोलते हैं कि केवल पढ़ने से कुछ होता नहीं यदि आचरण नहीं है तो कुछ नहीं होता है आचरण अच्छा है तो सब हो जाएगा तो हम अच्छा तो अब देखना यहाँ भावना कितनी अच्छी है होगी है ना कि परमात्मा दोनों के साथ साथ रक्षा करे साथ साथ पालन करे साथ साथ क्या है कि ब्रह्म विद्या के सामर्थ को करे है ना तो नियम पूर्वक ब्रह्म विद्या के आदान प्रदान से साथ साथ सामर्थ को करें परमात्मा नौ अधितम तेजस्वी अस्थि नौ का अः अधम अध्ययन हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो मतलब फल प्रदान करने में समर्थ हो फल प्रदान करने में समर्थ हो समर्थ क्या, समर्थ, समर्थ क्या हो यहाँ पर अध्ययन समर्थ क्या हो और अध्ययन से जो प्राप्त होगी विद्या और उस विद्या के सामर्थ की प्रार्थना पहले की गयी तो विद्या के सामर्थ की प्रार्थना होने से विद्या फल देने दे में समर्थ होगी और विद्या के लिए फिर पहले क्या करना पड़ेगा अध्ययन तो अध्ययन बताते हैं कि हम दोनों का अध्ययन तेजस्वी हो मतलब फल प्रदान करने में समर्थ हो तो ठीक से यदि अध्ययन करेंगे तो क्या है की अध्ययन तेजस्वी हो जाएगा और फल प्रदान करने में समर्थ मतलब उसका फल क्या होगा की ब्रह्म विद्या शुरू हो जाएगी ब्रह्म ब्रह्म विद्या विद्या प्राप्त हो जाएगी अच्छा और क्या है माँ भी ही कि हम दोनों आवयो है ना यहां भी हम दोनों परस्पर में द्वेष ना करें गुरु शिष्य को शिष्य और आचार्य को परस्पर में द्वेष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए है ना भगवान से प्रार्थना करते हैं कि द्वेष ना करें द्वेष होने से क्या है कि कई जन बिगड़ जाते हैं विद्या तो वो प्राप्त नहीं होगी सब ज्ञान हो शांति तो विद्या तो तो तो के क्या है कि तीनों भी की तीनों विघ्नों की निवृत्ति के लिए ना आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक ये तीन बार कहा गया है अच्छा वास्तव में रक्षा कैसे होती है बोलो ओम सहना वेदांत वेद परमात्मा हम दोनों की रक्षा करें रक्षा वास्तव में कैसे होती है बोलो किस से परमात्म स्वरूप के साक्षात्कार से क्या होती है रक्षा तो पर परमात्म स्वरूप के साक्षात्कार से रक्षा होती है है ना इसलिए स्वरूप के साक्षात्कार के द्वारा स्वरूप साक्षात्कार से रक्षा करने के लिए प्रार्थना की जाती है साक्षात्कार के द्वारा रक्षा करने के लिए प्रार्थना किन शब्दों में की जाती है सानौ। सानौ। माता पिता जरूरी वस्तुओं को उपलब्ध करा के पालन करते हैं है ना और जरूरी वस्तु न मिले तो ठीक से पालन हो पायेगा तो जो ध्यान देना जो त्रिविर से संतप्त है जो सांसारिक दुखों से अत्यंत समस्त अत्यंत समस्त मुमुक्स का पालन कोई सांसारिक वस्तुओं की हो, से होगा खाने पीने की वस्तुओं से नहीं होगा ना तो बैरागवान मोक्षों का पालन होता है ब्रह्म विद्या किस से किससे पालन होता है हाँ तो ये क्या है कि नियम पूर्वक ब्रह्म विद्या के आदान प्रदान से हम दोनों का पालन करें तो ये किस किन शब्दों के द्वारा प्रार्थना की गई है अच्छा तो ब्रह्म विद्या की निष्पत्ति ऐसी पालन की प्रार्थना की जा रही है ब्रह्म विद्या के उपदेशक आचार्य और शिष्य दोनों को नियम का पालन करना पड़ता है है ना? नियम पूर्वक ली गई विद्या ही सामर्थ्य युक्त होती है और उसका फल क्या है हाँ नियम पूर्वक ली गई विद्या से युक्त होती है और सामर्थ युक्त विद्या फल को देने में समर्थ होती है विद्या का फल क्या है मोक्ष इसलिए सा विद्या के सामर्थ्य को हम लोग साक्षात करें और ब्रह्म विद्या कैसे होगी उपनिषद के अध्ययन से होगी ब्रह्म विद्या होगी? तो उसे तेजस्वी बनाने के लिए या फल प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए तेजस्वी इस प्रकार कहा जा रहा है। हम दोनों परस्पर में द्वेश और आचार दोनों का लक्ष्य एक ही है निरसय आनंद रूप ब्रम में लक्ष्य एक ही है तो दोनों एक ही मार्ग के कथित है इसलिए परस्पर में सौहार्द बना रहे और तो यह सौहार्द बहुत ही मंगलकारक होता है जो की अनेक जन्मों की श्रृंखला को जन्म के बाद जो जन्म परंपरा चलती है उसको मिटा देता है तो परस्पर का सौहार्द बना रहे या प्रार्थना मां विदा वही से की जा रही है अब ये देखना सर्वेश्वर पर ब्रह्म है और प्राप्त कौन है पर्मात्मा? परमात्मा और प्राप्ता कौन है जीवात्मा, जीवात्मा। और प्राप्ति का साधन कौन है उपासना या ब्रम विद्या तो इन तीनों के स्वरूप का बोध कराने के लिए आख्यायिका आरम्भ की जाती है प्रथमो अध्याया प्रथम वल्लि है न तो यज्ञ में क्या है हावई सर्वस्वान हा ओम। तस्ेता हावई तस्य हावई वाजस्य या भी अक्ष गुछस्तायांतर श्रीया अंजनाचल संज्ञान अंजलि ओम पूर्णमदिष्य ओम शांति शांति शांति कलपून